Slokat doyam, slokamécam burvam sruṭván, teszem arra a siki babi ne jártam. Anantaram aparam slokam sruṭván, teszem a szi jártam, de te, csalitabbi nem vagy siki. Tehát egy káh sloká, tóváta sétát kariya a बिसम पायितुं भगवान् तम् प्रतिगता परंतु भगवान तश्च्याक्रिते क्रितवान् किं क्रितवान् धात्रियः मातु गतिन्तत्वान् कंबादयादुं सरणं ब्रजेमो धातुचिताम् गतिन्ताम् अशाद्वी सति भगवान् तम् Paiitvati, visam Paiitvati, pébágbabán, évam Ajindaya to. Esa, túdúd babán, Karitvati mama máta azt. Dhātujitam tatonyam, kambā dayalum saranam brajemo. Babó, cintet babán, tavat Sukadeva, babélnám उन्हें परास्लोक का सारागितवान तब अग्रे तब हम कथित स्यामी प्रशंसा आगे से ताबते नवमस कंधे भगवतांश श्रीमस श्रीरामसे चरित जातं व्यासस अनुष्ठुप छंदशाह प्रयोगं कृतवान परंतप्राप्य पंक्ति त्रयम Anantanam sahutvam tawatye yekin sloken vachmi puravartye tektara jyo bijatano valam padma pad bhyaam priyaaya vairupya svurpana kyaiti kushanendrao vatanna sabtkanda nam katha tatre anantam sahutvam yevam na karaniyam. A taa sarakat duyam adhyayat duyam tatre teendlikitam tatratyam एक हाथलो कहाँ मां नूदिया सह उत्तमान यश्या अमलं निर्पसदाशु यशो धुनापी यश्य अमलं यशा पुत्र येते निर्पसदाशु राग्यानाम स्वाहु अर्न्तु तत्र उत्तमान अधुनापी रामहतु उत्तरासीत जनाहजानंतु लोक जीवने आसीत श्रीरामः वाल्मीकि हि ऋषितबान तथा प्रविद सर्वे ज्ञातवन्तः महाभारतेपि राम कथा मिलति तत सर्वेषु पुराणेषु राम कथा अस्ति परन्तु जीवन निर्माण सिकते भगवतः रामस्य चरित्रमेयादि विधम अस्ति तादृक् विधम द्वीपसदसु अधुनापि दानिवपि गियति मन्ने दक्षिण भारतं अहं न जानामि इत्तरे भारते यद्या पिसरव सांग्रिहे रामसे गुत पतिर होती są दा कुर्द सर जने होती त्दा गीता निया गीयनते ताभी ही स्त्री तादी गीता नि रॉमा सुताद्ये छ्थवंती रामायत्यस्य एव प। गृंति कि आव थत्तर Bhagavad Kālepi idāni mapi yasya malam drīpa sadasu yasodhuna pi gāyantiya ghan nemisayodīgi bhindre pattam kisam yasha agagam ke gāyanti putra gāyanti drīpa sadasu kada adhuna pi dīgi pattam tamna kāpal vasu pal Pádám bujam, drahupatim saranam prapadye. Iyavat ete samcharita naam akhyananda kritván. Tavat parikhtasya manasi kopi prasnah nasamudita. Tadra sa uttaván, anantanam sa uttaván boh struyati. Asmakam kule, asmakam pita maha, pita maha me jayi. मम पितामहायासीत तस्य वता कृष्णे ने सह सख्यमासीत तवान उत्तवान हो पदासाव उत्तवान एवं द्वितीयक्रमारबधाश्रिमत भागवतस्य उल्वारधम गतम अवत उत्तरार्धी सह विशेषे ने ध्यानम् क्वतवान भागवताहस्तरुपस्य vajgu nandan sadhu vádam váyása kísa bhagván at viśnurátam Krishna ritya kriṣṇacaritam bhagatā kriṣṇasacaritam pratya ritya ritya kurvam snutam musmaranam kritam hasa samhadanam kritam pratya anantaram savuttam havatu hata sarvatr havati bhagvān रूपं धृत्वा प्रतिभ्याम आगतवान् चिन्तयतु उत्त्रापि मनुष्यों भूत आगतवान् परंतु यदि भवान श्री कृष्णस्य चरितं श्रणोति तस्से अनुगमनोपि कर्तव्यं स्मराम कर्तव्यं न अनुशरणं कर्तव्यं तावत् कथनकृतवानिति चिंतनीयं धरा ज्वरः आसी Iyavatkal paryantam prithibhyam jvara nabhavati, prithibhyah jvaro nabhavati, tavatkal paryantam bhagavanna prakatyati átmánam. Tad katham voh. Prithibhyam jvara grasta jatah, prithibhyam santapah samadhitah, ityastatparyam kimi. Prithibhyam ye nivasanti janahate samadhitapahasti, prithibhyah samvedanah sarvesam samvedanah asti, पृथिव्यां दिवशंता ये प्राणी ना शंति पृथिव्यां ये यह नदियां शंति यह ग्रीयां शंति ते सर्वेयदा रुष्टा भवंति दुखिता भवंति तदा पृथ्वी जम्ता भवत। ताबत पृथ्वी किं करोति माता किं करीश्चेति ताश्च ये यदा कष्टं दिएति तदा माता किं करोति वर्दासर्मं कच्छेति कर ते परंतु ऐसा माता उत्तरगतवती ये कहा देवहास्ती यह त्रिनैना हास्ती अस्माकम् समेसाम त्रिनि अम्बकानि भवती परंतु यह न जानी त्रियम् नेत्रम अत्र भवती भगवता शिवस्य यदा शिवं संकल्पना भोजता अस्माकम् त्रितीयम् नेत्रमुद्धगारितं भवती यदा तृतीय नेत्रम मस्तिस्कनेत्तम बुद्धि नेत्रम चिंतन नेत्रम निमिलितं भवति तदा कामस्य प्रभावा भवति क्रोधस्य प्रभावा लोभस्य प्रभावा भवति परन्तु क्रोधम प्रभो संघर संघरेति यावत् तृतीय नयनस्य उद्घाटनं भवति तदा न भवति तत्र क्रोधः नवोत्त्यत् लोहः नवोत्त्यत् मोहः अतैव वयम् शिवमयदाय क्षमा दातु तृतीय नयनं तापत अग्रे प्रिष्ठे तत्रे दोबस्त समवाया काम क्रोध लोभ मोह और या आप बंती है वो तैसर्वे ग्रहित्व आमाम जगाम सत्री तीरं तीरंचीरे प्योरि दे शाकुत्र कथा पूर्वं तृनं बद्धिता यदुः अयं ज्ञानाति तृयं नेत्रम अस्य समिध्यस्ति अयं शिवाहास्ति कासिबावः प्रतिदिन जनासा सिलुपिति गब्रवति सुखदेववत भवति शिवा तत्र हिमालये चेति एव शिवा सर्वत्र भवति भारते वर्षे श्रावणे मासी जना मृतिकां स्वीकुर्वन्ति तत्र जलयन सम्मिश्रणं कुर्वन्ति एकं पिण्डं निर्मान्ति तथा कथयन्ति पारधिवेश्वरः पूज्यते पृथ्वीयाः रूपमेव शिवा पृथ्वी ये वस्ती यदा कल्याणम विद्याती ऐसा आस्मा कम माता तो दा आशियो भूता भवती माता भूमि पुत्रो हम प्रतिब्याह व्यम नश्मरामा अते व्यता हवा मंत्रासंती भवती तस्चत्ति यम नैनन कदयिभुत घाटितम भवती यदा प्रतिब्याम ये जना निवसन्ति तेशांक्रिते एकस्तम भवती तदर्थम साप्रथ दुखिता सती गौर भूत्पात शुल्की किन्ना करंदंती करुणम विपो तर्शेशरूपम् परितम् गा गा है ती पाण्या गा है ती इंद्रियानि गा है ती वो गा वह है जाति रोधनम भगवान रोदनम नस्त्रुयते परंतु ता हरुदन्ति न जाने कदा गोपाल श्री कृष्ण आगमिष्यति यदि गोर्भूत्वा एषा न तत्र गच्छति स्म यदि गौरभूत्वा एषा धरती तत्र तिनेन शार्दम समुद्रम प्रतिना अगच्छत तदा किम भगवान श्री गोपाला भवित अतेर गोपाल कहा जाता पुत्रगतवती तीरम अंते तो गंतु में बसा हसम नास्ति ना कष्ट यह चीर पयोनी थे है। चीरम कुताब प्राप्नोति गोब्या चीरम बहुति पूर्वम अनंतरम बहुत ब्या चीरम प्राप्य थे परंतु गोदुक्तम एवं सिद्धमासित पूर्वम यह तो गे सुरजीनाम सुर। गावायो समुद्राते गा... गोहुत पत्ति जाता गवाह उत्पत्तियों समुद्रात जाता पूरों अतियों पूरों तो गावा है वासन ना अनंतरम नियते जाता कथम केन निर्मितम तावत कथा आसन्ती विस्पामित्रिण निर्मितान बावत पयोनि दे चीर पयोनि दे समीपम सागतपति चीरस्थिते कष्टम वर्तति गवाह क्षिते कष्टम वर्तति प्रतिप्याक्षिते कष्टम वर्तति देशे प्राप्तान तुनानी खाद्यानी भुक्तवा भुक्तवा या अस्माकं क्रिते गोमयं ददाती रोग विनाशनार्थम् गोमूत्रम् ददाती रोग विनाशार्थम् दुग्धम् ददाती ताबत की मार्थम् गवाम पालम रघुबंसे कृतमान मशाना दिलीपा संततिम विददाती, तादिक विधाम राम दुखिताम दृष्टवा, जीवन समुद्रे यहाँ भवति भगवान् सहाये व बदती, सहस्पष्ट रूपे नोकतवान्, गिरम समाधावू गगने समीरिताम, आकाश वाणी, अस्माकम् अपि हृदि आकाशा भवत्। परन्तु यदा वयम समाधिस्थाविस्याम तदा सा वाणी स्त्रुयते गिरम गगने समीरिताम हृदि आकाशे समीरिताम वाणीम यदा वयम श्रणुम तदा यः परातः पश्यन्ति मध्येमा मुखाद वैखरी विकीना भवति मुखं पति वैखरी आगच्छति यदा परा पश्यन्ति मध्यमान नाम न भवेति स्थिति तथा तु मुखे संस्कृत भाषा नागच्छति अन्यकापि भाषा आगच्छन्ति अपि अतेव कहा सुतवान यह समाधि भाषां श्रोति सेव सुतवान निशं मे वेदाः कहा सुतवान वेदा ब्रह्मा कहास्ति अहं तु चिन्तये यानी पितरः एव ब्रह्माणा भवन्ति पिता एव ब्रह्मा अस्ति परन्तु तत न संघचते यतो चतुर्मुखो ब्रह्मा अस्ति स्वसंततेह कृते पूर्वव पूर्व, पूर्व दिक्भ्यः आपद नाग छेय इति चित्वा जाता उत्तर दिक्भ्यः उत्तर चतुर चतुरसु आ प्रत्यय संति अस्माकम् संतति नाम कृते न ना ते उपस्तितास्य इति कृत्वा असौ सर्वे पितरः चतुर्मुखा भवन्ति शावधाते भवन्ति अस्माकम् संतति नाम कृते विपत् न अपितम् वत्स्य इति कृत्वा सह न क्षेमं चिन्तेति योगं चिन्तेति अतेव वेधा अस्तिकस्तन उपाय है कि सूतवान कहाँ केवलम ब्रह्मा केवलम पिता उपायं चिंतिति अन्यार कुपिन्द चिंतिति पुत्राणाम् आपत्ति विषये तेसां जीवन निर्माण विषये चिंतनम् केवलम् ब्रह्मा इव पिताये वक्रुद अतएव सह गगने समीवितां ह्रदिसुक्तितां ह्रदिह्रित्याकाशे ह्रित्याकाशे समुत्तितां बाणिम सूतवान तिरुद्धोषान ऊँचा तिरुद्धोषां हमारा अंदर जरा देवाति साति बालिया तेसां अंतिमा दर्शाइयो ना ते तेविरिधाये प्रभवंति के दाति सनवदाते परुणा परुणा भवंति तो यु बहुत प्रयासन प्रकटी भविष्यति प्रकटनम् भविष्यति कस्यापि तावत् यदि ग्राम प्रति गच्छामः यदा यदि वयम् न कथयामः भगवान श्री कृष्णस्य जन्म भविष्यति तदा तेषां मतौ नागच्छ परन्तु ये प्रबुद्धाः सन्ति तेतु चिन्तेतु गुरुवन्तचयनं तावत् मनुष्यो भूत्वा एव कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं भवति अतेव कष्टं भवति कष्टं श्रीकृष्णः भवति तावत अशरीरी सं असो किम पिकर तुमने इच्छती कि यदा इच्छा होती तदैव न त्रिश्चिरु होती सो हो कामय यदा इच्छा जाता तदैव सर्जनम् होती तदैव सर्गहाव होती अतः वसावु तवान् कुत्राभि मया तावत् कथा संति एम् कुतवान् एम् कुतवान् तपाकुतवान् कुतियत परंतु तस्य जनमेय बूध जन्मस्य प्रसंगा है चेत व्यम पठामा तामतुकिनस्ती प्रकृति ही अथावत्वान यम सत्यम सर्वता पूर्वम अस्माकम पूर्वजाहा प्रकृति में एव इष्टवंता प्रकृति में विद्रिष्टवंता हाते एव प्रकाशस्त्य आसन अस्माकम पूर्वजाहा तस्ये प्रकाशस्त्ये पूजन सावित्री पूजनम्, सावितुह पूजनम्, सावितुह आराधना अध्यात्मिये थीं, सर्वे कुरुवंती। केचन वाणियां कुरुवंती, मंत्रियों ने केचन मोहने ने कुरुवंती, ब्रह्मस्पत्यापि कुरुवंती, पर्वतापि कुरुवंती, प्रातः मध्यान निषायं संध्याक संध्याम कुरुवंती ये थे, ये तो ही सावितुह आराधना कुरु। अदातु महान प्रश्न हसित केतकालम यावतु हां ये तो प्रश्न है भागवतम मस्ती ने भागवतस्य तव विचरणम हां भवतु भगवान श्री कृष्णः अदेनन कृतम हरे समाज से ये जना संती है तवापी अन्य तसे भगवसे भगवता से कृष्णसे विरोधानुकूर बंती परंतु जन्मता है एवं तेन किंक्रितम् सच्ची कारणम् कितम् ये पापी ना आसन ये पाप शब्दात्रेय धर्मा तथा अपा करोती ती पापम् त्रेय धर्मात् अपाप कारणम् यदा भवतीतदा तो पापत्तुम् अतेव ये तादिशायासन तब भोजेंद्र गेह एकनी सिखें में रुद्धा सरस्पती ग्या नखले यथासती तस्य कारागारे देवकी आसीत बस देवस्चासी तत्र लिखती जेदव्या सहां अगनी शिखें रुद्धा आसीत तत्र कारागारे रंतु यत साहित्य सिक्तिव तुलन व्यान कले यथासती सरस्वती व्यान कले यथासती इस सरस्वती भवताम सर्वदेकः अस्ति तत्क्रिप्यातम् वितरतु सर्वेभ्यां सरस्वत्याह प्रवाहं करोतु सर्वेशांक्षिते नोचित् व्यान कलो भविष्कति भवान् सरस्वत्याह व्यापारः सर्मेश्वरीशांक्षिते विखिए विओष और आप प्रथम आज़ प्रथम आज़ आज़ अज़ए कि नहीं कि ब्यासा एव फेटा आज़ आज़ आज़े यहां सरवेशां कृते शरवेशां कृते तापत द्वारम उद्गाटि तुवानि पूर्वम उसमाकं अर्हता। वेधा ध्यायंपर्ति अर्नं तु अनंतरम् यदा व्यासा समझायता तो आखिरी प्रतिभांशा पूर्वं तु एकस्य वेदस्थे भागत कतुष्टयम् व्यासे इनकी तुम्हारा तेरा वेद व्यासा विव्यासे वेदान् अस्मात् वेदव्यासा <coughs> अनंतरम् किं प्रतिभांशा सहृतभांशा रामायणम् पाठम् पाठम् जनातु रामसदिर्शा रावणसदिर्शा वा स्यु यह तादृश समाज जानना हम करने ही हैं अंततः दुराम प्राप्ति नोचिए तो रावण प्राप्ति तो काब्ये सुकिं महवति आसमां भी रामवधवर्तित्व यम रावणवधवा आजरनीयम तदेव काब्यम विस्तार्यती आसमां नुभदिष्टि ताबत अयम चिंतितवान ममस्या राम इति भवंतु रावण इतिवा भवंतु नंतु यदि ग्रीहे भविष्यन्� अ गृह स्वत्वस्य प्रदानं न क्रियते सूच्यक्रमपि सूच्यक्रमभिन तथास्यामि बिना युद्धेन केशव पंचग्रामाह याचिता तेपि सत्ववन्तः तां तां ग्रामानपि नति दत्तवन्तः ततकिं भविष्यति भव तमहावाकं भव तस् सम्यक विशिष्य महाभारतं विशालकायं ग्रंथं सा जग्रंत परन्तु तत् तस्य जेनावति दुशासन नाम कृते दुर्योधन नाम कृते तत महाभारते उपदेश है आज की यह दुशासने तिष्ठति यह दुर्योधनो भवति तस्य ले अकादापि न वः या युधिष्ठिरो भवति यस्य सेना भीमा भवति या अर्जुनम सरला भवति तस्य पुरुषार्थिन पुलम न परिच्छाय ही युक्तम तस्य देवा हाय कितु लोभन सहाय सहाय करतारा लोभन कि किम जातम महाभारत तीन महाभारत तीन परिवार जनानाम कुत्ते भवति भीष्माकी मुक्तवाने दुष्प्राकी मुक्तवान किमाचरितवान तस्सर्वं बुहितं वर्तते तस्सर्वं परित्तवाव्यमावकचाम भवत् यतः से वर्णनं तावत् प तरफे तुम गतवानं केवलं नरह जाता न तु नराइना परंतु पुराणानाम तस्य यद् निर्माणम् जातम् तत्तु सार वर्णिकम् जातम् रोमा हर्षना अंतःहै आसीद् सूता अंतःहै आसीद् तम्पाचितुमान ये तो ही कृते समग्रस्य भारत वर्षस्य दर्शनम् भवति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 हर्जे तुम्हारो महोदय आए तनिबुषण दी तत्परियागा तत्पर गंगायास तटे निवासन कर एक मासम यापत जनाग्रियम परितेज्य का चंदी नदी सुप्रभात द्रव्यास्ति उत्तर लब्धि पुराणी तेरे चिंतितम् रामनान्नक्ते तु वेदाभवन तु नम शत्रियनाम क्तिलुत अन्नेजेना ते की करिष्यन्ति वो ये पुराना नामक शिल्लं करिष्यन्ति पुराणेषु सर्वेषां अधिकारः वर्तते सार वत्रिकं तथा इव यथा वर्ता नाट्यशास्त्रम विरुचित्वा तत दर्शनं भवति श्रुत्वा अवगमनं भवेत् भवेत् परन्तु विथा रमणमूर्तिमोद मोर्ति या कि वधिष्यति करोना भार ये तो साक्षात दर्शनम भवति बहुत आम दृश्यमंस्ति न तु तर्म्यम् तो दृष्ट्ये विषये साहुत्वान्दुक्कार्तानाम् समार्तानाम् सर्वे साम कित्री होते परंतु सहा पिकत्याति जग्राह पाठ्यम्रिक वेदाद रिक्वेद देजुर्वेद साम्भेद धारुवेदित्यादि तत्त्संधि बहुत ताब भगवान श्रीकृष्ण है यदा समझ तदा साक्षात जन्म काली आसीत तस्य जन्मना प्राक कारागारा पिता है आसन द्वाराणी पिता नहीं आसन, अनंतरे वेदम सर्वमुद्धारितम् जातम्, जन्मना वर्णन प्रसंगित बहु सम्यक् प्रत्यक्षायतम् तब तूने कहते हैं सिंह ये घंटा तो सिक्ती भभी, बाबा त Akaszbaniák, akaszbaniák, amikor muktan szamade szamadho, vegyeni az a vihiritám. Aki akaszatbaani játán vagy játta, hirdi Bhagavan, guayam pravista, Bhagavan, muktan, chalatu tu ney tu mam, gukulum. Madu buri vidani nabadsi ama, hogy kamsa hasdiyatre. Jávat étastya pakaránam nabad távot subdikaránam kardiniya masti. Távot, tattrek tu mam. Igen, यह जनाह राष्ट्र निर्माणम कर तुम इच्छती तस्तिकते नदिया शायका भवंती पर्वता शायका प्रकृति शायका भवती नलुवन स्वीकृष्ण है दाव युद्ध वादन के दमान सर्वा परके प्रकृतिया सन्नद्धा Anandaram Bavantárgyánánánt érő gyűnászúr, tehát a tervés szám, Ráksa szám, milyen nem tudva van. Anandaram itt tanította, hogy a lámpát, Mákarszukandinám és Adaványával, Tamza Kogópál kócsútak. Urban Szávac szám, Allen Kutában. Hast du mich sehr weiß gestellt. Darum aktivasti Bhagwan Sri Krishna ko chintit hua. Vatsanám pálánam kridván, yávat etas cadesas se bál sanskára, bálánám sanskára nakriyate, távat katante nagarika sanskṛtáv havisyanti, rastraderumána skrite bálánám púrvam sanskáram, apekṣita-mastivá, tadeva bálánam sanskára rávván sri kṣṇá kridván, tarvaysa gochána-bhyájena tánši kridván, वत्सान अग्रे कृत्वा साकेति देह पुत्राण अग्रेशारयेतु भवन्तः ते अग्रे गन्तारः भविष्यन्ति वयं न परन्तु सुमाकं अहंकारः अस्माले ताबत भवत् अह तावत किनो अलंतरं कृतवान वत्सानं गवं पालना गबाह्य दिना अरे तथा तस्मादे गाह इन्द्रियाणि पातीति गोपा अर्थसे श्रीगोपी गाहित्यसे वाणी वाणिया संदर्शनम संस्कारम यदि ने भविष्यते तो कथन संस्कृता भारती होइसेती भारती वाक सरस्वती भारतीयों गानी है इसलिए ना या गानी संस्कृता होती प्रत्येन विश्वासेन पदिन युक्ता होती सात संस्कृत भारती भारती कुत्र भारतीय अस्ति वाणी सा भारती भारतस्य वाणी कासि रादि नना दिव्या वागु श्रष्टा स्वयंभुवा तन्नी वद एसा वाणीयो भारत अस्ति वाणी अस्ति यतो हि अस्याम बाण्याम लिखित लिखिता ग्रन्था संति ते ग्रन्थाः समग्रं भारतीयं परिचययन्ति भारतं परिचययन्ति अन्यसु वाणीसु लिखिता चमाक ग्रंथ ये संपरिचय हैं तुम असंर्था संतीय तत्मात काणात भारती भारता से भारती परंतु यदि ऐसा भी भारती असंस्कृत भविष्यती व्यंग खत्म संस्कृत भवेम अतः ये बो संस्कृत भारत एकसे नास्ती संस्कृत भारती गणे ये संतीते साम संस्कृत भारती नास्ती संस्कृत भारती, भारती समय साम मनुष्� ये ये वनुश्या आखवितु मिक्षणति ते आगच्चन कु नाम ता बख्चन्सक्ताब इमाम वाणीम अरचन्त ताबत अगवान स्विकुष्न हागहां डवाम पालने मृत्वाण गोपाला जाता गोशेरवक्हा जाता गोविन्दहा पिजाता गाम बिन्दकीत गाम भाणीम जानाती, गाम, गावम जानाती, धीनुम जानाती, अतीरुगु बंदा, गच्छती थी कावु? यह निरंतर निर्गमन करो जरन आर्थम, अवतार के दे दुब्ध निर्माण आर्थम, सायल कावु ना दुरुपतकारा गच्छती थी कावु ही थी दुरुपतवान, अतः Anantaran kint kredman, Gopalat twen sah sarvan dusitan sadvikaran murtirupan binashye. Itt nem csintet, de itt is ham sárve ham binásra játat. Ebb saras swakcha padma karashubandhina sadkala samagata. Nemisadvayuna vata sagopal ko chutaha sagu Gopal kah? अच्युता है तो है तो तो प्रविष्टवान तर्षे श्वरूपमस्थी आयम अपरहा श्लोकायासी उस्वित बना राज से जुदिए तो नंते जाने अहां बरहा पीडं नटवर वपूह कर्ण यो पंदा क्रांता जला दी सड़ गई नव भवुनताओं ताज गुरु चे पंदा क्रांता चंद्र चिर्ची अगवते हस्ती कृष्ण से स्वरूपम् बरनी तालोती तब स्वरूपम् बरनीत्वात बहु अल्पसमय इन समाप्ति स्यात बरहा आपीडम बरहा नाम के आपीडम तत्से बुच्च बरहा मयुरा भगवान् स्वीकृष्ण किरीटम् मधरत मोकुटम मदहारी अती किम धारि अती यह यह मेघान् दृष्ट्वा नरी नृत्यति मेघं श्वेत मेघं दृष्ट्वा न कदापि नरत नृत्यति सह कृष्ण मेघं दृष्ट्वा सह नृत्यति यतो हि कृष्ण स्वरूपी कृष्ण स्वरूपे मेगे जलम भवति जीवनम भवति यज्जलं भूभि पतति तेन कृषिर भवति वयम अतेव यः एतादृशः भवति जलं दृष्ट्वा जीवनं दृष्ट्वा मेघं जलधरं दृष्ट्वा पयोधं दृद्धदाति धरति पुनः ददाति ददात पयोदा जलद अपि अस्ति तं दृष्ट्वा सर्वं विस्तारीय सोकी यान पक्षांधित्यति बहुबहु तावत विदुषां तत्र संति तां नाम जानाए परन्तु न तत्र अत्र न कथियामी यह अस्माकम देशस जनानम कल्याणम भविष्यति एते नजलेन तावत कालिदासाहुत्वान त्वयि यायतं कृषिफलमित भ्रोविलासा न विक्यायि त्वयि ये वायतं न। मेघस्य आयत्तं मेघाधीनमेति पुष्पलम् अस्ति न कृषिप्रधानः देशः अस्माकं तस्य दीर्घससिकृते भारतवर्षससिकृते मेघाय यदि भविष्यन्ति तदा वयम् दैवमात्रिका नभविष्यामःatraपि यदि दैवान वर्षति तदा किं भविष्यति तत्र दे देवनां भाषणं तत्रापि गोवर्धनो उद्धारा Parvateś vasmakam, rastriyata, tavat varkteye, tohif tattriyo mandya ha santi, tattriyo vriksha bhanti, tataha yam nadiinam nistutiru bhavati. Atevateye bandhya. janaha parikramam vidadhati, kasya parvatasye. Nadiinam biyatra bhavati panchakrosi, dasakrosi, chatur, chatur, krusi, itikrosi, ityadi, uttar भारत मातु परिक्रमा किए थे, नवा, नदी नाम परिक्रमा थे, नाम परिक्रमा थे नत ना नदीनाम परिक्रमा किए थे पर्वतानाम परिक्रमा किए थे भगवान् सकीये चरित्रे सर्वं साधितवान् परंतु नटवर बपुहु नटा हायपि वरा हायपि वरनीया हायपि अन्नरतनम् कर्तुम् योग्य अग्रे रासरचना भविष्यति Kerdező, kerdező. Ha körössére tűvá, akkor tudod. Kerdező, kerdező. Ha szattha, termő, most marilyt tipp, de a babás. Most a, a tétta a menny. a babát. अयं श्लोक कहय दास व्रतवान असवु सुकदेवा तदाभुतवान कालिकितवान ते युक्तवंतम गुरु हुलिकितवान केतुक विद्या होता गुरुवती चला तु न्यायमी श्लोकम इमम श्रुत्वा सुकदेवा स्वपितरम व्यासदेवम प्रतिगतवान अनंतरम व्यासदेवा तम सुकदेवम पाठितवान समग्रम सेवित Iavat kal pariyantam varaha pidam natavarbaku bhavata bhridi na bhupravisati karaneyo na pravisati tavat kal pariyantam bhagvatas udayahan na ho atevo varaha pidam natavarbaku praneyo okarani karam vidvratvaa sahakkanakapi chamalam randran veno oradhar sudaya puryan gop brindai वटा कृपानुस् तदे कृतम् <स्थाथ> हमम भगवन् अनन्तरम वेणु वादनं कृतवान् एक अत्तकृतवान् एकवारं तत्र कृतवान् अत्तकृतवान् तत्र सर्वे श्लोका एकुण दिनसा श्लोका सन्ति सर्वत्र बहु वर्तते तथापि तत्र भक्ति रसः अपि अस्ति विदुध रूपेण परम समय अतीत भवतु श्लोकं उक्त्वा Tavat moha, tatre, a vati, tatre, a döstva, a kimutva, Bhagavan rama, a napa, a kimutva, a a a dátum a dítámamna, a katajami, a dítám, a dítám, a Rijjagau a dítám, a dítám, a dítám, a dítám, a dítám, a dítám, a dítám, a dítám, तावत यत क्या तुम आयम इवाम पंति महम उत्थापितवान मनोहरम किम बाबती यम श्रुत्वा सर्वाहस त्रिया प्रकृति प्रकृतवू भूता तरवा चंद्रमा शा ह सर्वेशा मोहा समझाए मन्ने सुबुद्धि टीका कारा किम भी निर्दिष्टी अरं ताबत मैया अवगतम ककार लकारे योग संयोगे न एकस्य मंत्रसे निर्मितिर भवत् काम भी ये मंत्रसे निर्माणम ककार लकारे योगे न भवती कलम तु सुन्दरम गीतवानी ती सामन्या सम सामान्या अर्थास्थि जगहु कलम तावत क्रीम त्वी इमंत्रम सागीतवान भगवान श्रीकृष्ण वेदु माध्यमे न अतेव तेन आक्रिष्टाह संताह सत्या सर्वाह सर्वेजना वा तत्रैव तं प्रति एव आगतवन्तः तवतः पञ्च गीतानि सन्ति गोपिका गीतानि सन्ति तत्र गोपी गीतां जेत्यदिकं जन्मना प्रजायति यदि अस्ति तते द्वितीयम अक्षरं प्रायः भगवान पश्यतु सर्वेषु चरणेषु द्वितीय अक्षरः एकैव वर्तति जेत्यदिकं जनोरा अठहतु तव कथामृतं तत्त्वजीवनम तो वकारा हास्ती कुत्राप्येकारा हास्ती रसिक भी हरि जोशी इतने राज्य पंचायत अध्यायी एका राज्य पंचायत अध्यायिया टी काम साकितवानी हिंदी आमस्ती बहु पूर्वम प्रकाशितावासी तम प्रकाशितावासी तस्सल गुणता तत्रे सह लिखती अत्रे तावत अवर काव्यम बहुतील बंधा हा� चित्र काव्यमत्रास्ति सर्वेषां श्लोकानां बन्धा भवन्ति क्वचित सर्वे बन्धा भवति क्वचित एव मेवु बन्धा भवति त बन्धा नाम अत्र समवायः वर्तते तत लिखितमृते भवता यदा एकं चित्रं पठनतो नोच्यत अवसरा छेद भविष्यत् तथा तु, तु कृपि गणेश्याम कथे श्यामवर अनन्तरं सर्वेषु गीतेषु गोप्य उचोहित इप्तवान् यदव्यासः परन्तु एकत्र मधुपैकित व बंधों मात्र सांग्रिन सापत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्वास्थ्रु हेरुना सर्वाधि स्वितारि संधिकर्तुलक्याप्यान की मस्ती मन्ने ऐसा गोपी सा राधाएँवासी <ख्थ> तेर सावधति ऐतारि संभाग्यं सहिब वक्तुम समर्था आसी Báu-báu utbati, báu Anantaram, Gopi kavat Ramar Gita Nantram, Uddhava, Brihaspati riva assit eszibudhi, Krishna siddhita ha shaka assit, Shakhi muktavan tat Srabiany Asamaho चरण रेणु जुशाम हम स्याम, ब्रिंदा बने किमपि गुल्म लताव सधी नाम, आसाम हो आसाम एतासाम, चरण रेणु जुशाम, एतासाम गूपी नाम चरण रेणु या सेवते, ये ये सेवंते, तत्रमा मा जन्म भवेत न अहम् मनुष्यो भविष्यामि तत्किं तेन किं ब्रिंदा बने किमापि गुल्म लता अवसधी नाम ब्रिंदा बने किनापि गुल्म लता अवसधी नाम तेन किं भविष्यत् एतासम चरणयो हो निरगता धूली अस्मासु क्यों मैं अनंतरोप्य का पद्य मस्ती बहुसुंदरम बंदे नंदरोजी स्त्रीनाम पादरीनुमा भीक्षण शाह याशाम हरि कथोद्गीतम कुनाति भुवनत्रयम वसंत तिलका चंद्रशाह ताबत सोन्दरीयम तत्रे निभाले ताम अथापि यदा यह भावा समुद्रता भवति तादिक विधम छंद विधानम चंदो विधानम अयम करोतिस्म का अयम व्यास अनन्तरम ताबत वान्या एव विसिया श्रीपद भगवतम आसी शापः वान्या प्राप्तः अनन्तरम वान्यैव सप्ताह अभिसप्ताः तावति यदुकुलम् यादवाह नश्टाह जाता है तक्षकत विधे तक्षकत से कृते परीख्षित से कृते तावद सापाह बढ़निया यह बदाता तत्र सुक्त देवा आविर भूता सत्त श्रावितवान लिग्यावत बत्त भागवत अस्रावित वान अनंतरं वा। तत्र कहा गुदेवातु तावदेवर्षी यस्ति सावन कहे आसी तावत सावन कहा सर्वानुपत्वान् बहुबहु उपत्वान पंतु न तावत अंतिमं तावत पद्यमुधरामी तत्त्यासर्वेश लोका बहु रमयंति तथां आदावुपत्वान् जन्माद्यस्य तथा अंतिकुपत्वान् Pranamo dhukka samanah, tam namámi harim baram, Svimad bhagvatta siranti vahasloka. Nám saṅkīrtanam vishnoho, sarvapapya Pranamo dhukka samanah, tam namámi harim baram, Nám il nám, bhavati, नाम संकीर्तनम विष्णुः या सर्वान पारयत् तस्य नाम संस्मरणं करणीयम् या भाषा सर्वां मोहयति मोहयितुं प्रविष्टा वर्तते संस्कारं दत्तं दा, दातुं प्रविष्टा वर्तते सुखं वर्तते तस्य संकीर्तनं बारम्बारं करणीयम् संकीर्तनम, संकीर्तनम अभ्यासः बारम्बारं उच्चारणं यदि वयम् उच्चारणं करिस्याम तदा कथं भविष्यति भो भाषा यहाँ आश्रय हा संस्कृता करते हैं ना हम उस विष्णु कुत्र गिये थी अरे विष्णु कसियां भाषा यहाँ गिये थे वो विष्णु परिचय कुत्रास्ती संस्कृत भाषा यहाँ मस्ती विष्णु इति सदस्य विपत्ति यदि व्यंग्य चंदा कम भाषा हम स्वर्णमर्जामा ना मेरी भाषा Nama szankírtanam bisono. Távaszankírtanam bisono. Kívültenam noktuban kevela. Jött kivitanam, jött cservam, jött a randi, tudtam. Hát a szankírtanam bisono. Sánszkita bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, bázaréne, Mašram sanskrit Bharati kari. Kari ti. Ete sanskrit Bharatiya hivu jana santiye shram नाम vaya matrasma. Nam tehát bhavan Bhagavan Ramaiti neketyinti, Ramaiti ketyinti, Ramo, Raja Mani szádbi jeyti, Ramam, Ramin, Ramai, Ramat, Ramasye, o Ram. Yaddi e mubna byam badayamah taabat, teu sanskitem katham abhi jetyi, atta pratyah sthapriyaya abhi jetyi, sukba abe, tingba abe, abe teu, baday saro paapa nam pranasam abhi jetyi, apadam na Padam prayoktavyam, apadam na prayoktavyam. Tathap yukta vann vaspasan ishtim vaspasá niké vasti bhasuna darantanam sárasvatim ishtim karouti utuhit avtas khalanam bhavati. Bhasune is yan, pranama Pranamo dukkha samanaha, pranama katham karne. कह दुखस समनम करेंगे आदिब्यादि समायुक्त भवति न जनह तापत्रे नासनम न भवती सीमत भागवतम रसाह कथम आगे चली प्रणामीन नमु प्रहवत्पे सब्देचा यश्याम क्रियायाम प्रहवी भावाभवती द्रवी भावाभवती उच्चारणम भवति तन्नमस्कारा हसाउ नमस्कारा नामा Námam, námam, námam, baram, baram, pranam kirtvá. Nám, a tervibhakti nám, ti a terv nem kunszakni nám. Sárva námoszti, a bhagvata námoszti a terv sarva nám. Sárva, káha? Bhagavan ír oszti. bhavatu dukkhar samanaha. Tamiva namami. Asau Bhagavan, bhavatam vridi. Sánskrit-bháta-bhása-jyotisvarúpa-tishthati. Teva-tadrisham, tattvam, jyotisham, jyotir bhagavantam, turi-krsnam, bhavatam, sameya-sámhridirája-mánam, harib-param-namami, aham, namaskaromi, asmat adhika kopi-nasti, harati-ti, हरि हरति तथा भवानपि हरन्तु सर्वां मनुष्यान् संस्कृत भारतीय आकृति इति कृत्वा मया नमस्काराः औतां समेषां कृते उक्त्वा विरम्यते नमस्कारः